ओम सहना सहना भुनक्तो सह नव सहन भुन सह वी कर्वा वह तेजस्वीनाधीतमस्षा शांति ही, शांति ही, शांति ही। पिछले पाठ में कोई पूछना है हाँ जी कौन सा चौथा सूत्र बिना ये कह रहे हैं तथा आत्म तथा आत्म आत्मसंगो अस्तकर्मण अकारणमी अनुवर्तते तीसरे सूत्र में अकारणम शब्द की अनुवृत्ति इस सूत्र में आ रही है तो सूत्र अर्थ सूत्र होगा तथा आत्मसंको अस्तकर्मणी अकार तथा आत्मसंयो संयोगो अकारणम अस्तकर्मणि कैसे भी बना सकते हैं आप मुसलादिना उत्पतता सह हस्त उत्पतन कर्मणी मुसल आदि पदार्थ के ऊपर उठते हुए के साथ साथ अस्तस्य उत्पतन कर्मणि हाथ भी ऊपर उठना रूपी जो कर्म हो रहा है आत्म में उस कर्म में प्रयत्दि गुणवत आत्मन संयोगो अस्तेन सह संयोगो कारण निमित्त कारण नवती तो प्रयत्नादि गुणवत आत्मना आत्मा कैसा आत्मा है तो उसके लिए विशेषण दिया है प्रयत्न आदि गुण वाला आत्मा तो प्रयत्न आदि गुण वाले आत्मा का संयोग कैसा संयोग अस्तेन सह संयोग हाथ के साथ संयोग आत्मा का हाथ के साथ जो संयोग है यह संयोग कारणम ना भवति कारण नहीं बनता कैसा कारण नहीं बनता तो यहां लिखा है इन्होंने निमित्त कारणम ना बहती यह निमित्त कारण नहीं बनता इसके लिए मैंने कहा था निमित्त के स्थान पर असमवाय कारण होना चाहिए यानी आत्मा का हाथ के साथ जो संयोग है यह संयोग हाथ में होने वाले कर्म में कारण नहीं बनता कोई सा कारण का मतलब जो मुख्य कारण जिसको बताया जा रहा है असमवाय कारण को लेकर के बात चल रही है तो वो असमवाय कारण नहीं बनता अब सहयोगी कारण है या कुछ भी कारण उसको आप बताइएगा उसके साथ जुड़ा हुआ तो सहयोग है साधारण कारण है तो साधारण कारण भले मान लो कोई आपत्ति नहीं लेकिन सही सं, संयोग असमवाई कारण नहीं बनेगा ये कहना चाह रहे स्पष्ट हो गया यही इनका अभिप्राय है कहने का और कुछ पूछना है अच्छा और क्या विचार करना है आपको तो कारण कौन सा कारण होना चाहिए बताइए कारण होना चाहिए ठीक है कौन सा कारण होना चाहिए समवाही कारण नहीं बन सकता फिर क्या कारण बन सकता है असमवाय कारण तो असमवायिक कारण भी नहीं बनेगा क्योंकि अगर वहां पर वो संयोग ना भी होता फिर भी हाथ ऊपर उठ जाएगा उत्पतन कर्म फिर भी हो जाएगा उसमें एक दूसरा उदाहरण देता हूं आपको समझ में आ जाएगा जो मूसल है ना उस मूसल में आगे देंगे बताएंगे उदाहरण बताएंगे मूसल के साथ में आप एक कपड़ा बांध लीजिएगा आजकल बांधते हैं ना कुछ तो आपने कटे हुए हाथ वाला बताया लेकिन आप कपड़ा बांध दीजिएगा तो अब मूसल जब ऊपर उठ रहा है उत्पतन कर्म हो रहा है तो उस उत्पतन कारण में उस कपड़ा और उस मूसल का जो संयोग है क्या वो संयोग आ? उस उत्पतन कर्म का कारण है कपड़ा तो नहीं है। कपड़ा नहीं कपड़े का मूसल के साथ संयोग नहीं है ना तो ऐसे ही हाथ का संयोग है उस मूसल के साथ में अब वो मूसल ऊपर उठ रहा है ठीक है ना मतलब बहुत ज्यादा ऊपर उठने की बात नहीं हो रही जितना भी ऊपर उठता है तो अब ऐसा उठा है तो अब जो हाथ ऊपर उठा है तो हाथ का जो संयोग है मतलब आत्मा का हाथ के साथ संयोग हा? ये जो संयोग है क्या ये संयोग उस उत्पतन कर्म में कारण बन रहा है असमवाय कारण तो है। अच्छा आपकी दृष्टि में बताइए नहीं मतलब उस कपड़े में क्यों नहीं हो रहा है संशय हाँ यही बात है ना हाँ तो जड़ है ये चेतन है ठीक है ना मतलब वो चेतन होता ये तो केवल पकड़ करके रखा है ठीक है ना वो वो बात नहीं हो रहे पकड़ने में प्रयत्न तो आ रहे हैं वो प्रयत्न पूर्वक ही पकड़ा है लेकिन हाथ का जो ऊपर उठ रहा है कि आत्मा की इच्छा से हाथ ऊपर उठ रहा है जो प्रतिघात मतलब जैसे ऐसा लगा तो ऐसा लगते ही थोड़ा झटका लगा ऊपर हाथ हुआ है तो इसमें आत्मा की इच्छा है कि ऊपर उठने में कोई इच्छा नहीं है वो तो केवल उसके साथ जुड़ा हुआ इसलिए थोड़ा सा ऊपर उठा है प्रतिघात के कारण से टकराव के कारण से तो प्रयोग तो है जी हाँ वो तो, तो भाग, तो, भाग तो प्रयोग तो मा, मान ही लेंगे क्योंकि वो उसके साथ जुड़ा हुआ इसलिए ऊपर उठ रहा है। इसमें इसका निषेध नहीं कर रहे लेकिन क्या उस हाथ के ऊपर उठने में कोई उसका कारण है क्या संयोग कारण है नहीं है वो संयोग ना भी होता तो भी ऊपर उठता वो अगर उसको कारण मानेंगे तो फिर संयोग के अटने पर भी उसको नहीं होना चाहिए फिर भी वो होता है ये कहना चाह रहे बस इतना ही है इसमें अभिप्राय ठीक है और सोच लेना कोई आपत्ति नहीं है और और किसी को चलेम आगे इसका मतलब ये सोए हुए होंगे बहुत महान व्यक्ति है ना रामदेल सोए हुए होंगे बहुत संभव ठीक थी। है एक बार पाठ छूटने तो पता लगेगा उनको अब आगे बढ़ रहे बढ़ाया जा रहा है कुतस्तर्री अस्ते अपि उत्पतनम कर्मा पांचवें सूत्र की भूमिका के रूप में कह रहे हैं तर्री ऐसी स्थिति में अस्ते अपि उत्पतनम कर्मा कुत हाथ में जो उत्पतन कर्म हो रहा है कुतः कैसे हो रहा है उच्चते इस बात को लेकर के समाधान किया जा रहा है बोलिएगा अभिघाता मुसल संयोगात हस्ते कर्म बिल्कुल स्पष्ट है कहते हैं अभिघातात मुसल संयोगात हस्ते कर्म पूर्वोक्त पूर्वोक्ता पूर्वोक्ता अभिघाता खलु अस्ते न मुसल संयोगात अस्ते कर्म जातम्, पूरु कहे हुए अभिघात से पहले कहे हुए अभिघात से अस्ते न मुसल से संयोगात हाथ के साथ मुसल के साथ संयोग होने से क्या हुआ हाँ नींद नहीं खुली यही बात हो रही थी ये कोई हेतु नहीं है ना विलंब से सोए या समय पर सोए ये हेतु नहीं बनता है ना यह कोई विशेष कारण होता आप जाग रहे हैं कोई विशेष कारण आ गया आप नहीं आ पाए तो अलग बात है नींद नहीं खुली देर से सोया ये सब कारण नहीं होंगे ना ठीक है तो आप आपको अलार्म लगा लेना चाहिए हा? और किसी को बता देना चाहिए आपके कमरे में जो भी रहते हैं कि आप मेरे को उठा देना ठीक है पहले कहे हुए अभिघात से हस्ते न से संयोगात मूसल के साथ हाथ का संयोग होने से हस्ते कर्म जातम हाथ में कर्म होता है या हाथ में कर्म हुआ यानी अभिघात हुआ अभिघात के कारण से मूसल ऊपर उठा अब उस मूसल के साथ आत का संयोग है इसलिए हाथ भी ऊपर उठा ठीक है ना यथा मुसल संलग्नवाद वस्त्रे प्रचलनम घंटा या दोल, दोलनम व वा वही वाली बात उदाहरण के रूप में दिया है यथा जैसे मुसल संसल मु, मु, संलग्नवाद वस्त्र जैसे मूसल में वस्त्र को आपने बांधा कोई धागा बांधता है कोई छोटी क्या कहते हैं घंटी भी बांधता है व्यक्ति अथवा कोई कपड़ा ही बांध दिया उसको आ, या तो कई बार क्या होता है बहुत ज्यादा कूटना होता है ना जो पुराने जमाने में हमने भी देखा और मैंने भी कूटा धान बहुत कूटा मैंने नहीं बचपन में घर पे चावल।, चावल बहुत कूटा है पहले ये चावल के मशीन नहीं होते थे और अगर होता भी थे होता भी था तो उसमें इतना पैसे नहीं होते थे कि उसको मशीन में उसको निकलवा सके तो धान को कूटना पड़ता था तो बहुत ज्यादा धान है मेहमान बहुत आए आए हुए हैं घर पे और सबके लिए चावल निकालना है और सुबह से लग के शाम तक धान कूट रहे हैं वहां पर तो हाथ छिल जाते थे लोगों के हाँ मतलब वो, वो, वो बिल्कुल बढ़िया नहीं टूटते नहीं टूटने नहीं देते वो एक तरीके से करते हैं हो सकता है तो वो उसमें केवल क्या है ऊपर ऊपर का छिलका छिलका उतर जाता उसमें पॉलिश तो हो नहीं सकता क्योंकि वो स्थिति नहीं है लेकिन छिलका छिलका ऊपर का उठता था तो आ, मेरे को बहुत बचपन में मेरे को संस्कार आ रहे हैं कि मैंने भी कूटा होगा या तो थोड़ा आ, तो वो जब कूटते हैं वो लोग तो उसमें कपड़ा भी बांधते हैं उसको मूसल को घंटी भी घंटी तो खैर उसमें नहीं बांधते हैं घंटी तो जैसे नहीं बैलों, बैलों को लगाते हैं ये जो आ, कौन सा छाछ ये इस तरह का कुछ आ, नहीं ये जो बाजार में ठेले पर छाछ रखते हैं या थबा तो कुछ ऐसे जल जीरा जैसे इस टाइप के कुछ चीज रखते है ना तो वहां एक डंडा लगते हैं उस डंडे में घंटी बांधते हैं तो उसको हिलाते हैं तो वो भी हिलता रहता है ठीक है घंटी तो उसमें नहीं बांधते लेकिन कपड़ा तो बांधते ताकि वो पकड़ में आ, मतलब पक, इस, यहां हाथ में छाले ना पड़े और ये गीला हो जाता है उसके साथ संलग्न रहता है रगड़ता है तो उस रगड़ से जो है ये भी इसमें छाले हो जाते हैं तो वो उसके लिए कपड़ा बांधते हैं तो अब मूसल को ऊपर किया तो उसके साथ साथ कपड़ा भी ऊपर आ रहा है और वो कपड़ा कई बार जो है बांधते हैं तो उसका जो किनारे होते हैं ना वो बाहर की ओर निकले हुए रहते हैं इसे जैसे आपने गांठ लगाई है तो गांठ के बाद में जो बस्ती है ना बसता है ना कपड़ा वो बाहर की ओर निकले हुआ रहता है ऐसा करेंगे तो वो कपड़े यूं यू, यू, ऐसे ऊपर होते रहते हैं ठीक है ना ये सब प्रत्यक्ष देखा है ना तो उस स्थिति में जब नीचे मुसल का प्रतिघात हुआ चोट लगा तो मुसल ऊपर उठा जितना भी थोड़ा सा ऊपर उठा तो उसके साथ साथ में कपड़ा भी ऊपर उठा है उसमें भी कर्म हो रहा है ठीक है और फिर कहा घंटा क्या ये घंटा घंटायाम दोनम व कर्म घंटायाम दोलनम का मतलब है घंटे पर जब आप डंडा मारते हो ना तो वो घंटा जो है ऐसा ऐसा होता रहता है कंपन कंपन से एक तो कंपन अलग होता है कंपन में तो ऐसे ऐसा हो रहा है और एक हिलता भी है आपने वैसे पकड़ के नहीं रखा है अथवा उसका धागे को पकड़ के रखा है रस्सी को और नीचे लटक रहा है घंटा और उसमें डंडा मार रहे हो तो वो घंटा जो है ऐसा ऐसा हो रहा होता है एक ऐसा ऐसा होता है एक कंपन भी होता है उसमें हाँ डोलना तो इसको दोलनम कहा है इन्होंने उसे डोलने को दोनम तो घंटा में जो दो, डोलना रूपी कर्मे है और मूसल में जो वस्त्र में जो वस्त्र का हिलना ऊपर नीचे होना रूपी जो कर्म है यहाँ ये जैसा ये कर्म हो रहे हैं वैसे ही हाथ में कर्म हो रहा है और उसका संयोग वहां कारण नहीं है जैसे वस्त्र का संयोग घंटे का संयोग उस कर्म में कारण नहीं बन रहे हैं ऐसे ही ऊपर उठते हुए मूसल में हाथ का जो संयोग है वो भी कारण नहीं है ये कहना चाहते स्पष्ट हो सूत्रांत अभिघात से चोट से ऐसा भी लिख सकते हैं चोट से मूसल के साथ में मूसल के साथ में मूसल के साथ में हाथ का संयोग मूसल के साथ में हाथ का संयोग उत्पतन कर्म में कारण नहीं बनता यह उत्पतन कर्म होता है क्यों कहना कारण नहीं बनता नहीं है यहां पर मूसल के साथ में हस्त का संयोग ने पर हाथ में कर्म होता है ठीक है हाँ जी सुकामा जी क्या बात है आज ठीक है हा? ऐसा लग रहा है कि आप भी सो करके उठ के आए ऐसा ही है क्या जी? नहीं भले आए होंगे जी? या तो नींद पूरी नहीं हुई या कोई समस्या है हाँ जी आगे बढ़े अपन अथा तदानिम स्वस्मिन शरीरे अवयवनी कुत कर्म इतुचते आज का संयोग होने पर हाथ में कर्म होता है ये तो बात कही है अब हाथ के कारण से शरीर में भी कर्म होता है कि हस्त का संयोग हाथ का संयोग है मुसल के साथ मुसल ऊपर उठाए तो हाथ भी ऊपर उठा है और हाथ के ऊपर उठने से शरीर भी हिलता है थोड़ा शरीर में भी झटका लगता है तो उस शरीर में जो कर्म हो रहा है वो कर्म क्यों हो रहा है यह बात कही जा रही है अथा तदानिम तदानिम उस स्थिति में यानी अस्थ संयोग के होने पर हाथ में जो कर्म हो रहा है तदानिम उस स्थिति में स्वस्मिन शरीरे अपने शरीर में अर्थात अवयविनी अपने शरीर में, अवयवी रूपी शरीर में कुतः कर्म इत्युच्य कर्म क्यों हो रहा है वो कैसे हो रहा है कर्म तो उसका समाधान कर रहे हैं आत्मकर्मा कर्म, आत्म कर्म, आत्म कर्म। अस्त संयोगाच तो आत्मकर्म आत्मा शब्द शरीर के लिए आता है आत्मा शब्द शरीर के लिए भी आता है आत्मा के लिए तो आता ही है और आत्मा शब्द इंद्रियों के लिए भी आता है मन के लिए भी आता है ऐसा आयुर्वेद का एक वचन है हम लोग शिविरों में बोलते हैं आत्मनिरीक्षण में विशेषकर बोलते हैं आत्मशब्दे नीरम उच्यते आत्मशब्दे न समनस्कम शरीरम इति जी क्या शरीर को को समनस्कम शरीर को हाँ इसका क्या मतलब है मन सहित शरीर को कहा जा रहा है तो आप इससे क्या अर्थ ले रहे हैं शरीर देखो मन को भी कहा जा रहा है इंद्रियों को भी कहा जा रहा है और शरीर को भी कहा जा रहा है आत्मशब्द है समनस्कम शरीर उच्चते मन सहित शरीर को कहा जाता है आत्मशब्द से यानी शरीर को तो लिया ही जा रहा है मन को भी लिया जा रहा है और इंद्रियों को भी लिया जा रहा है ये एक अर्थ है और जो दूसरा अर्थ आप बता रहे हैं वो भी अर्थ है लेकिन वही वाला अर्थ है ऐसा नहीं है तो फिर ये ये जितना भी भी भी सारा है है कम शरीरम कहने से बुद्धि भी, भी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ बिल्कुल और आज आज ही न्यायदर्शन के पाठ में शरीर दाह ने पात आ, आ, शरीर दाह ने हा शरीर पातक अभावार्थ यहाँ पर शरीर शब्द इंद्रिय आ, आ, वेदना क्या शरीर इंद्रिय तीन तीसरे अध्याय के पहले आनिक में तीसरा सूत्र तीसरा चौथा सूत्र होना चाहिए तीसरा है ना हाँ तीसरा सूत्र है इसमें शरीर ग्रह ने क्या श्रीर बोला शरीर शरीर इंद्रिय बुद्धि वेदना हाँ ये सारा लिया शरीर शब्द से वहां पर शरीर इंद्रिय बुद्धि शरीर को भी लिया है इंद्रियों को भी लिया है बुद्धि को भी लिया है वेदना को भी लिया है इन सबके संघात को शरीर शब्द से और प्राणी भूतम ह प्राणी को भी आत्मा को भी ग्रहण किया है वहां पर शरीर शब्द से आत्मा को भी ग्रहण किया यानी शरीर से आत्मा का भी ग्रहण हो रहा है और आत्मा से शरीर का भी ग्रहण होता है यह मैं कहना चाह रहा था क्या <laughs> क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ ये नहीं कह रहा हूं मैं आत्मा का ग्रहण मैं ये कह रहा हूं कि यहाँ शरीर से आत्मा सहित इंद्रियां, मन वेदना इन सब को ग्रहण किया है ठीक है ना यहां पर इस प्रसंग में और दूसरे प्रसंग में शरीर शब्द से आत्म शब्द से इन सब का भी ग्रहण होता है शरीर शब्द से उन सब का ग्रहण हो रहा है और आत्म शब्द से इन सब का ग्रहण हो रहा है ऐसा कह रहा हूं तो ऐसे ही यहां आत्मकर्मा आत्मा यहां जो है आत्मा जो है ये आत्मकर्मा शरीर कर्म ऐसा यानी आत्मा शब्द शरीर के लिए आता है और आत्मा शब्द स्वरूप के लिए भी आता है ऐसे अलग अलग प्रसंगों में अलग अलग आते हैं खलु शरीरे उत्पतनम स्पुरम व कर्म मुसल उत्पद्यते तत् स्वस्मिन् खलु अवयवनी अपने अवयवी रूपी शरीरे शरीर में अपने अवयवी रूपी शरीर में यद उत्पतनम जो ऊपर की ओर उठना रूपी स्पुरन वाला कर्म स्पुर कहते हैं हिलना डुलना ऐसा कर्म मुसल अभिघाता मुसल के चोट से उत्पन्न होता है तत् वो कर्म अस्त शरीर सह संयोगा उत्पद्यते क्यों ऐसा उत्पन्न होता है वो कर्म शरीर में तो कहते हैं अस्तस्य शरीर न सह संयोगात हाथ का शरीर के साथ संयोग होने से उत्पन्न होता है हाथ का शरीर के साथ संयोग है और आत्म में उत्पतन कर्म हो रहा है तो शरीर में भी उत्पादन कर्म हो रहा है क्योंकि उसके साथ उसका संयोग है फिर भाष्य कहते हैं सूत्र में जो चकार है चकार ए न अस्त चकार से हाथ में जो वेग उत्पन्न होता है उस वेग के कारण से भी शरीर हिलता है यह कहना चाहते सूत्रार्थ आत्मकर्म सं अस्त संयोगाचार शरीर में शरीर में हिलना डुलना उठना रूपी कर्म शरीर में हिलना डुलना उठना रूपी कर्म ऊपर की ओर उठना रूपी कर्म हाथ का शरीर के साथ संयोग होने से होता है हाथ का शरीर के साथ संयोग होने से होता है स्पष्ट हो गया हाँ आत्मा कार्ती यहां शरीर लिया है केवल शरीर लिया है अब उत्पतन कर्म को लेकर के तो स्पष्ट किया है अब पतन कर्म को लेकर के स्पष्ट किया जा रहा है उत्क्रमण के बारे में किया है अब निष्क्रमण निष्क्रमण नहीं अवक्षेपन अवक्षेपन कर्म को पतन कर्म को लेकर के बात किया की जा, की जा रही है पतने किम कारणम इति उच्चते अवक्षेपन कर्म में क्या कारण बनता है इस बात को लेकर के बात कही जा रही है बोलिएगा संयोग, संयोग अभावे गुरुत्वात, गुरुत्वात पतनम यह भी स्पष्ट है सरल है संयोग का अभाव हो जाने पर गुरुत्वाला द्रव्य का पतन होता है उत्क्षेपना निमित्तस्य निमित्त संयोग उत, निमित्तस्य संयोग उत्पण का यानी ऊपर उठने रूपी कर्म का जो निमित्त है संयोग उस संयोग का अर्थात पतन प्रतिबंधक संयोग से नीचे गिरने से रोकने वाला जो प्रतिबंधक कारण संयोग है उस संयोग के अभावे सती अभाव हो जाने पर भारवत्वात खलु वस्तुनो नीचे पतनम भवती भार वाली वस्तु होने के कारण से भार के कारण से गुरुत्व के कारण से वस्तु का नीचे गिरना रूपी कर्म होता है पतने ना अन्य कारणम भारणम कहते हैं पतने नीचे गिरने में न अन्य कारणम दूसरा कोई कारण नहीं है भार ही वहां पर मुख्य कारण है वायु नीचे नहीं गिरती जी वायु नीचे नहीं गिरती वायु में तो भी भार है गिरती गिरती का मतलब नीचे आत, आता ही है वहा गुरुत्वाकर्षण शक्ति तो धरती में है वो हर चीज को नीचे खींचता है वो गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो है वो किसी को भी नीचे की ओर खींच लेती है परंतु नीचे इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि उसके विरोधी बल हम लगाते हैं उसकी भी चर्चा करेंगे आगे फिर भी नीचे क्यों आ अगर गुरुत्व भारी होने कारण से नीचे गिरना चाहिए जब हम प, पत्थर को ऊपर फेंक रहे हैं तो नीचे आना चाहिए लेकिन ऊपर क्यों जा रहा है पत्थर वो इसलिए जा रहा है हमने उसमें एक वेग रूपी बल उत्पन्न किया है और वो वेग जो है गुरुत्वाकर्षण आकर्षण शक्ति का वो विरोधी बल है तो विरोधी बली, बल जो है अपने आप में वो उस बल से दूर होता है उसके विरोधी है अगर अवरोधी होता तो वो अपनी ओर उसी की ओर चला जाता उसके अनुकूल वस्तु जो है उसकी ओर चली जाती लेकिन वो विरोधी विरोध बल है उसके अंदर इसलिए उसका अगेंस्ट जो है उसका विरुद्ध करता वो आगे की ओर बढ़ता है जब वो बल समाप्त होता है वो कहीं नहीं जाता धड़ाम से नीचे गिरता है हाँ जी वस्तु नीचे वो बाहर के कारण या गुरुत्वाकर्षण दोनों कारण है पर वहां नीचे आ क्यों रहा है तो उसमें भार है इसलिए भार वाली वस्तु नीचे की ओर आती है और धरती में भी आकर गुरुत्वाकर्षण शक्ति वो भी खींच रहा होता है धरती और धरती की ओर न खींचे तब तो ये नियम नहीं बनेगा भार के कारण खींचता है गिरता है तो भार होते हुए भी अगर कोई वस्तु नीचे ना गिरे तो इसमें तो फिर ये नियम नहीं बनेगा नहीं ऐसा कोई बताओ ना कोई वस्तु बताओ आप भार वाली फिर भी नीचे नहीं गिरता जो आद्मी आद्मी है नीचे नहीं गिरते वो वेट लॉस लिखते रहते उसे उसे उसमें भार नहीं होता है आप खुद रुपये वेटलेस कह रहे हो आप आप पहले पहले ये बात बताइए आ जाता है ना उस से। पहले ये बात कहिए। अंतरिक्ष में जहां भी आदमी नीचे नहीं गिरता वहाँ क्यों नहीं गिर रहा है उसमें भार नहीं है तो न न तो है। वो अलग बात है वो अलग विषय है यहाँ से तो जाता है, बाहर पूरे के साथ वहाँ वो तो ठीक है वहाँ कारण दूसरे भी है मैं मना नहीं कर रहा हूँ लेकिन वो नीचे जो है नीचे नहीं लेकिन फिर भी मुख्य चीजों के है उसी दो की वजह से चीज तो है दोनों कारण बनते मैं मना नहीं कर रहा हूँ यहाँ आगे भी जाके वो उस बात को भी कहेंगे दूसरा कारण नहीं है पर दो कहाँ वहाँ गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी नहीं है और शरीर में भार भी नहीं है था। था वो वो के था। था है वो के तो ही नहीं भार मतलब उस तरह का भार नहीं है वहाँ पर वो वो हल्का हो जाता वो व्यक्ति भी खैर <coughs> जो भी कारण है वो हल्का हो जाता है यहाँ पर हल्का हो जाता ठीक है वो गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी एक कारण है बहुत बड़ा उसमें हम मना नहीं कर रहे हैं वो तो है ही है नहीं नहीं उन्होंने उन्होंने बोला पृथ्वी के में हाँ तो पर नहीं नहीं हा, वो वो वो अलग प्रसंग तो मैं समझ रहा हूँ पर पृथ्वी के क्षेत्र में कोई भी वस्तु अगर नीचे गिर रही है तो भार के कारण से ही गिरेगी अगर भार नहीं होता तो नहीं गिरेगी लेकिन रावण से जो लड़ाई करने के लिए आपका वेट कहा गया इधर उधर की बात नहीं करेंगे इधर उधर की बात नहीं चले हाँ जी कहां चल रहे थे सूत्रार्थ करें मूसल आदि पदार्थों में मूसल आदि पदार्थों में संयोग का अभाव होने पर संयोग का अभाव होने पर मूसलादी के भारी होने से अवक्षेपण कर्म होता है यह पतन कर्म होता है स्पष्ट हो गया अब एक प्रश्न किया जा रहा पतनम कर्मा पतनम भवती नीचे गिरना होता है कब होता है संयोग अभावे गुरुत्ववतो वस्तुना पतनम नीचे गिरना होता है किस स्थिति में संयोग अभावे संयोग के अभाव हो जाने पर कौन वस्तु नीचे गिरती है गिरती है गुरुत्ववतो वस्तुना भारी वाली वस्तु नीचे गिरती है परंतु विशिष्ट नोदनाद ऊर्धम गतम वस्तु कथम पतती परंतु प्रश्न ये विशिष्ट नोदना ओर गया हुआ पदार्थ गुरुत्व भारी होने के कारण से कथम पद्धति कैसे नीचे गिरता है उच्चते उस बात को बताया जा रहा है आ जी विशिष्ट नोदन का मतलब विशिष्ट नो, नोदन कहते हैं वेग को एक विशेष वेग उत्पन्न करते हैं ना यानी किसी पदार्थ को ऊपर ले जा रहे हैं तो उसमें एक विशेष उसको उसके अंदर एक विशेष गुण पैदा करते हैं हम लोग और वो विशेष गुण को यहां नोदन कहा है यानी वेग उस पदार्थ में एक वेग संस्कार उत्पन्न करते हैं हम लोग उस वेग के कारण से वो ऊपर वस्तु जा रही होती है अब वो विशेष वेग वहां समाप्त हो गया अब वो नीचे गिर जाता है वेग समाप्त होते ही नीचे गिर जाता है नीचे ही क्यों गिर जाता है वो ऐसे मतलब मतलब नीचे की ओर ही आता है या बगल में जाता टेड़ा तो मेड़ा जाता या ऐसे जाता वो यू ही नीचे क्यों आता है ये प्रश्न है हाँ जी बोलिएगा नोदन विशेष अभावात न ऊर्ध्व न तिर गमनम कहते हैं प्रेरणा संस्कारस्य प्रणाशात इस नोदन को प्रेरणा संस्कार भी कहते हैं यानी वेग संस्कार प्रेरणा का मतलब वेग प्रेरणा संस्कार से प्रनाशात वेग रूपी संस्कार के समाप्त हो जाने से प्रनाशात का मतलब समाप्त हो जाने से गुरुत्ववतो वस्तुना, भारी वस्तु का न ऊर्ध्व न तीर्य गमन न तो वह ऊपर की ओर जाता है तिरछा जाता है बस नीचे की ओर ही आता है अब एक और बात कही जा रही है ऊर्ध्व प्रेरणा संस्कारे न ऊर्ध्व कोई व्यक्ति किसी वस्तु को ऊपर की ओर ले जाने के लिए वेग देता है तो वस्तु ऊपर की ओर जाती है अगर तिरछा आ, ले जाने के लिए वेग उत्पन्न करता है तो वस्तु तिरछा जाती है यानी यूं फेंकें ना तो यूं तिरछी ही जाएगी वस्तु ऊपर की ओर नहीं जाएगी तो ऊपर की ओर ले जाने के लिए वेग उत्पन्न करता है तो वस्तु ऊपर की ओर जाती है तिरछा ले जाने के लिए इच्छा करता है तो तिरछा जाती है मतलब जिस तरह का प्रेरणा देता है जिस तरह का वेग देता है उसी तरह वो वस्तु जाती है इसी को कह रहे हैं ऊर्ध्व प्रेरणा संस्कारे ना ऊपर की ओर जाने के लिए वेग उत्पन्न करता है तो ऊपर की ओर जाता है तिरियक प्रेरण संस्कार गच्छति और तिरछा जाने के लिए अगर वेग उत्पन्न करते हैं तो वो तिरछा चला जाता है वो पदार्थ ना अन्यता अलग ढंग से नहीं जाएगा आप तिरछा ले जाने के लिए उसमें वेग उत्पन्न करो और वो ऊपर की ओर जाए ऐसा नहीं कर सकता हाजी हाँ जी यूं ऊपर ही जाता है वो वो अलग कारण है वहाँ पर और वो साल सवाल नहीं हाँ जी समझ नहीं ये थे कहना, कहना चाह रहे हैं थे थे। वो जो पतली सी प्लास्टिक के होते हैं ना कुछ खेलते हैं उससे तो उसको यूं तिरछा डालते हैं तो वो तिरछा थोड़ा थोड़ा सा जाकर के फिर वापस ऊपर उठ जाता है वो प्लास्टिक के होते हैं कुछ बहुत कुछ होते हैं तत्प्रेरण संस्कार समाप्ते कथम सियाद ऊर्धवम तिरियग वमनम तो कहते हैं तत्प्रेरण संस्कार समाप्ते जो वेग संस्कार आपने दिया है उस वेग संस्कार के समाप्त हो जाने पर कथम सियाद ऊर्धवम तिरियग वमनम वो ऊपर की ओर क्यों नहीं जाता और तिरछा क्यों नहीं जाता वो नीचे की ओर ही क्यों जाता है ये प्रश्न किया है मतलब नीचे की ओर जाता है मतलब मान लीजिए आपने तिरछा ले जाने के लिए वेग उत्पन्न किया तो जब तक आपका वेग रहेगा तिरछा ही जाएगा वो वेग समाप्त होते ही वो तिरछा फिर नहीं जाता है ना ऊपर की ओर जाता है नीचे ही क्यों जाता है ये कहना चाह रहे हैं आपने ऊपर फेंका ऊपर की ओर जाने के लिए वेग उत्पन्न किया वो ऊपर की ओर जा रहे है पदार्थ वो वेग समाप्त हो गया वो ऊपर की ओर जाता नहीं है नीचे की ओर क्यों आता है ये प्रश्न किया जा रहा है वो उसका अलग कारण है ना जो हल्की वस्तु है ना वो ऊपर की ओर जाता जाती है नहीं आती वो उर्द्व का मन है वो ऊपर की ओर है वो इतना हल्का होता है वो ऊपर की ओर ही जाता है उसमें भी, भी आता है नीचे भी अब उसको विस्तार मत करिए वहा वायु कारण है कई बार क्या होता है अधिकांश वायु जब ऊपर की ओर जाता जाने वाली वायु तो ऊपर की ओर जाता है तिरछा की ओर जाने वाली तो तिरछा की ओर जाता है और नीचे की ओर वायु वाय। का प्रभाव रहता है तो कुछ नीचे की ओर भी जाता है पकड़ में आ रहा है आप मेरी बात को क्योंकि वायु जो है ना अधिकांश जो है थोड़ा ऊपर ऊपर जाता है नीचे की ओर कम जाता है जितना नीचे की ओर वायु जाती है उतना तो नीचे की ओर जाता ही है फिर अधिकांश वायु जो है ऊपर की ओर जाता है तो वायु ऊपर की ओर उठा के ले जाता है उसको तो भाई भाई बढ़ जाता है, वो बढ़ जाता है। नीचे की फिर वो नीचे की ओर होता है पर उतना नीचे की ओर भी जाता नहीं जाता उसमें, उसमें वायु भी मुख्य कारण बना रहता है मैं यही कहना चाह रहा हूँ बाकी ये जाने ये बताएंगे तो तो ग्रेविटी वाला फोर्स नहीं, लगता नहीं मैं ये नहीं कह रहा हूँ वायु में ग्रेविटी है मैं ये कहना चाह रहा हूँ किसी वस्तु को ऊपर ले जा रहे है ना तो वायु जैसे वायु चल रही हो ना तो वायु ऊपर की ओर उठती है ना तो वो वायु के साथ साथ वो भी ऊपर की ओर उठती जाती है अगर वायु तिरछी जा रही है तो वो धुआं भी तिरछी और उठती भी जाती है अगर वायु का दबाव जो नीचे की ओर होता है तो वो नीचे की ओर भी कुछ जाती है धुआं गुब्बारे का तो गुब्बारा तो सब ऊपर हाँ जी बीच में बीच में मत बोलिएगा बीच में मत बोलिएगा ठीक है हाँ बस इतना ही कहना चाह रहा हूं कल क्या हुआ मैं जैसे सुबह दरवाजा खोला कमरे का तो बहुत धुआं जो है ना इस पहाड़ के पीछे से बहुत धुआं उठ उठ रहा था तो कुछ धुआं तो नीचे की ओर जा रहा था हा? कुछ धुआं ऐसे फैलता जा रहा था और कुछ धुआं ऊपर की ओर जा रहा था तीन स्थितियां वहां बन रही थी तो रहा था। तो टायर जल रहा। <laughs> आपने टायर जलाया नहीं यहाँ पर ऋषि उद्यान में याद रखिए कि किसी भी चीज को नहीं जलाया जाए।, जाए नहीं आगे की बात कर रहा हूँ कई बार जलाते हैं मैंने कई बार मना वो तो पहले जी थे वो कूड़ा इकट्ठा करके जला देते पीछे मैं उनको कई बार मना कर चुका फिर उसके बाद भी फिर जलाते थे कह कह करके मना करवा फिर वो अमरचंद भी कुछ जलाने लगते कभी बाहर बांध तो कोई भी वस्तु बिना पूछे ना जलाया जाए क्योंकि जलाने से क्या है उसका सारे कार्बन वो ये सब वायुमंडल में फैल जाता है उसकी गंध आती है कई दिन तक वो गंध का प्रभाव रहता है वो अच्छा नहीं है जलाना नहीं है उसको उठा करके कूड़ेदान में डाल करके आए बाहर जहां कूड़ेदान रखे हुए हैं बाहर सरकार हाँ जी केवल मैं इतना ही कहना चाह रहा हूँ धुआं ऊपर की बोर भी उठता है नीचे की ओर भी जाता है और तिलक भी जाता है वो वायु वहां कारण बनता है बस इतना कहना चाह रहा था हा आगे बढ़े सूत्रार्थ वस्तु में वेग विशेष के अभाव होने से वस्तु में वेग विशेष के अभाव होने से वस्तु ना तो ऊपर की ओर जाती है और ना ही तिरछी जाती है बल्कि अध पतन ही होता है यानी नीचे की ओर ही वो वस्तु जाती है वस्तु में वेग विशेष के ना होने से वस्तु ना ऊपर की ओर ना तिरछी जाती है यहां पर साथ में ये जोड़ लेना गुरुत्व आकर्षण के कारण से नीचे की ओर ही जाती है गुरुत्व आकर्षण के कारण से नीचे की ओर ही जाती है ठीक है अब एक प्रश्न है ये नोदन विशेष होता कैसे यानी वेग विशेष जो उत्पन्न होता है किस कारण से होता है उसको लेकर के प्रश्न किया जा रहा है कुतो नोदन विशेष नोदन विशेष कुतः ये वेग विशेष कहाँ से उत्पन्न होता है इति उच इस बात को लेकर के समाधान किया जा रहा है बोलिए प्रयत्न विशेषात नोदन विशेष सूत्रार्थ लिखिएगा विशेष प्रयत्न के कारण से यह ऐसा भी लिख सकते हैं पदार्थों में प्रयत्न विशेष के कारण से पदार्थों में प्रयत्न विशेष के कारण से वेग विशेष उत्पन्न होता है स्पष्ट हो गया प्रयत्न विशेषात उसको स्पष्ट किया जा रहा है बाण लोस्टादि बाण में ढेले में पत्थर में बॉल में ऐसे पदार्थों में तिरियग ऊर्धवम दूरम प्रक्षेप तुम तिरचा ऊपर की ओर या दूर की ओर प्रक्षेप फेंकने के लिए हस्त ज्यादी कस्य बलेना हाथ के या जिया कहते हैं धनुष की डोरी धनुष की डोरी से या धनुष्य की डोरी के बलेना बल से पश्चात उस बल के बाद में नीचे वर्षण या ये कहना चाह रहे हैं हाथ या धनुष की डोरी के बल के साथ में नीचे व आकर्षणम अथवा उसको नी, नीचे की ओर खींचा जाए उस डोरी को उससे प्रयत्न विशेषो एक प्रयत्न विशेष किया यानी विशेष प्रयत्न करके उसको नीचे की ओर आकर्षित करते हैं या उस आत्म में एक विशेष प्रयत्न से एक बल उत्पन्न करते हैं उससे विशिष्ट प्रयत्न विशेष वेग उत्पन्न होता है तस्मात यह विशिष्ट प्रयत्न एक विशेष प्रयत्न वहां पर उत्पन्न किया जाता है विशेष प्रयत्न उत्पन्न किया जाता है उस विशेष प्रयत्न के कारण से प्रेरणा संस्कार विशेषो वहां प्रेरणा संस्कार उत्पन्न होता है विशेष प्रेरणा संस्कार वहां पर उत्पन्न होता है विशिष्ट प्रेरण संस्कारो बोति वो विशेष प्रेरणा रूपी संस्कार वहां पर उत्पन्न होता है यानी विशेष वेग उत्पन्न होता है यानी विशेष प्रयत्न से विशेष वेग उत्पन्न होता ये इसका विपरीत है मुख्य अभिप्राय यही है सूत्रार्थ लिखना है लिखवा दिया अच्छा इसमें कुछ पूछना है सरल ही अगला सूत्र देखिए पुनः बोलिएगा नोदन विशेषाद उदसन विशेष तो कहते हैं नोदन विशेषात सूत्रात लिख सकते हैं विशेष वेग के कारण से विशेष वेग के कारण से वस्तु का वस्तु का विशेष दूर जाना होता है विशेष वेग के कारण से वस्तु का विशेष दूर होना होता है या विशेष दूर जाना होता है कैसे भी कह सकते हैं आ, दूर जाती है जो भी है दूरगमन और यानी वस्तु दूर जाती है ऐसा भी कह सकते हैं यानी विशेष वस्तु का दूर जाना भी विशेष होता है ऐसा भी कह सकते हैं यानी जिस विशेष वेग उत्पन्न करो करोगे जैसा जैसा वेग उत्पन्न करोगे वैसा वैसा पदार्थ भी उसी उसी प्रकार की दूरी में चली जाती है यानी जित यहाँ यूं कहिए जितना वेग उत्पन्न करोगे उतनी दूरी तय करेगी वस्तु ऐसा भी कह सकते हैं। वो कहने का ढंग अलग अलग हो सकता है हाजी ईंधन वो एक अलग बात है ईंधन वाली बात अलग है यहां वेग जितना दोगे वस्तु भी उतनी दूर तक जाती है हाँ जी बादश्य देखिए सरल है विशिष्ट प्रेरण संस्कारात विशिष्ट प्रेरण संस्कारात यानी विशेष वेग के कारण से उदसन विशेष उदसन कहते हैं दूर को दूरी को तो कहते हैं उदसन विशेष दूर का होना रूपी विशेष विशिष्टोदनम उसी को उदसन विशेष को ही विशिष्ट उदसनम कहा। फिर उसी को कोला है रूप से आगे सरकना उत्सर्पण कहते हैं आगे सरकना तिर ऊर्धव व अथवा तिरछी के रूप में या ऊपर की रूप में जो विशेष रूप से उत्सर्पण होता है उसी को विशिष्ट गमनम भवति उसी को विशिष्ट गमन भी कहते विशेष गमन यानी विशेष वेग से विशेष गमन सामान्य वेग से सामान्य गमन निकृष्ट वेग से निकृष्ट गमनम ऐसा चले आगे अगली बात परंतु तत्र अयम विशेष परंतु इस विषय में कुछ अलग अंतर है किस विषय में बोलिएगा हस्तकर्मना न व्याख्यातम पहले सूत्र में हस्तकर्म की बात हुई थी चौथे सूत्र में तो उसी को लेकर यहां पर स्पष्ट किया जा रहा है हस्तकर्मना न व्याख्यातम पहले भाष्य को पढ़ लीजिएगा दार कहते हैं बालक के कर्म दार का मतलब बालक का कर्म दार कर्म अर्थात बालकस्य से उदसन कर्म बालक का उदसन रूपी कर्म यानी उछलना हिलना डुलना रूपी कर्म छोटा सा बच्चा होता है ना तो जैसा ही मान लीजिए माँ के गर्भ से अभी अभी बाहर निकला तो बाहर निकलते बच्चे आत्मा हिलाता है करता है ना वो तो माताजी को पता होगा ज्यादा नहीं नहीं वो तो चिल्लाता तो है मतलब जन्मते तो रोता है वो रोने के बाद में आत्माओं भी हिलाता है ना दिन बाद बाद एक अच्छा तुरंत नहीं हिलाता है अच्छा चलिए जब भी जब भी वो हिलाता है उस बच्चे को आप ले लीजिएगा या कोई भी छोटा सा बच्चा है छोटा सा बच्चा बहुत ज्यादा इलाता डुलाता रहता है शरीर को हाँ जी दो के बाद में हाँ जी हाँ जी दो ढाई महीने तक आ, बस रोता रहता केवल थोड़ा बहुत को बस वो उसी हिलाने को ही कह रहे हैं <laughs> क्योंकि वो पैदा होते ही वो वो रोता है और रो करके थोड़ा बहुत आत पाँव हिलाता है वो जो थोड़ा बहुत आत पाओं हिलाता है ना उसी को यहाँ पर दारा शब्द से कहा जा रहा है Okay, हा जी तो कह रहे हैं बालकस्य उदसन कर्म बालक का जो हिलना डुलना रूपी उदसन कर्म है वो तिर उर्ध्वम अंग चलन तो तिरछा या ऊपर की ओर या अंगों का हिलाना ये जितने भी कर्म होता है ये कर्म अस्त कर्म न तुल्यम व्याख्यातम वेदितव्यम आज के कर्म के तुल्य इस कर्म को भी समझ लेना चाहिए भी, भी नहीं, है। नहीं है? हाँ जी कारण नहीं है हाँ मुख्य कारण नहीं है ये इसका अभिप्राय पर कैसे कैसे होता होता है? है? है? जी? क्यों उसमें आ, आ, आत्मा का संयोग तो है वहां पर उसका तो निषेध तो नहीं किया जा रहा हाँ जी कारण नहीं बन रहा पहले एक बार पढ़ लो फिर बात करेंगे था था। हाँ। पहले एक बार पढ़ लो फिर बताता हूं मैं यथा अभिगातात मुसलेन सह मुसल संयोगात अस्ते भवति उदसनम कर्म जैसे अभिगात से मुसलेन सह मुसल के साथ में हाँ जी नहीं नहीं नहीं वो बाद में बात करते हैं उसको जैसे अभिघात से मूसल के साथ में अथवा मूसल संयोगाद मूसल के संयोग से अस्ते भवती उदसनम कर्म हाथ में उदसन कर्म होता है ठीक है ना यानी हाथ का संयोग मूसल के साथ है और मूसल ऊपर उठ रहा है तो हाथ भी ऊपर उठ रहा है ठीक है ना ये बात कही जा रही है नोदन विशेष मंतरे न अनिचया च संयोगमात्रे न वहा जो हाथ में कर्म हो रहा है वहां नोदन विशेष मंत्र वेग के बिना विशेष वेग के बिना, फिर अनिच्छया आत्मा की इच्छा के बिना ही हाथ ऊपर उठ रहा है वहां पर मूसल के साथ में तो अनिच्छया च संयोग मात्रे न केवल संयोग के कारण से वहां पर हाथ में कर्म हो रहा है तथई व उसी प्रकार क्रीड तो बालक से उदसनम कर्म खेलते हुए बालक का जो उदसन कर्म हो रहा है ना नोदन विशेष मंत्र बिना के, बिना विशेष वेक के क्रीडा क्रीडन साधन संयोगे न क्रीडन साधन संयोगे जिससे वो खेल रहा है जिस खिलौने से खेल रहा है उसके संयोग के कारण से उस व्यक्ति में उस बालक में भी इलना डुलना हो रहा है उसकी इच्छा के बिना मैं आपको एक उदाहरण, आजकल तो पता नहीं पहले लकड़ी के घोड़ा और हाथी इस तरह का कुछ बनाते रहे ना छोटे छोटे बच्चों के लिए आजकल भी दूसरे ढंग से बनाते हैं आजकल के दूसरे ढंग के साधन है उसके ऊपर उसको बिठाया और वो ऐसे ऐसा हो रहा है उसमें तो अब उसके उसके साथ में बालक भी संयुक्त है तो उसके कर्म से बालक में भी हिलना डुलना कर्म हो रहा है वो आत्मा की इच्छा से नहीं हो रहा है ये कहना चाह रहे हैं। ऐसा तो कह सकते हैं। लेकिन आ, जो बच्चा पैदा हुआ है अभी थोड़ी देर के बाद में वो रोता है उसके बाद थोड़ा बहुत पांव हिलाता है वहां तो संयोग है नहीं क्या नहीं वो ये गलत कह रहे हैं यहाँ पर ये गलत कह रहे हैं मतलब दूसरे दूसरे भाष्यकारों ने इसको नहीं माना है कहते हैं यदवा अथवा नवजात अंग चलनमाल जो बालक है छोटा बालक है उस बालक का कैसा बालक है नवजात शिशो अभी अभी पैदा हुआ है उस बच्चे का अंगचलनम उसके अंगों का हिलना न नोदन विशेषेना विशेष वेग के कारण से नहीं है वहां पर किंतु तद अभ्यंत किंतु उस व्यक्ति के शरीर में जो प्राणवायु है उस प्राणवायु के कारण से उसके अंदर हिलना डुलना हो रहा है ऐसा ये कहना चाहते हैं पर यह मुख्य कारण नहीं है मुख्य कारण तो आत्मा है जो हाँ जी जो आप रहे थे बिल्कुल हुआ हुआ बच्चा शिशु है। हाँ हुआ हुआ का मतलब नवजात शिशु ठीक हाँ। तो है, तो है, है हाँ जी प्राणवायु के कारण ये प्राणवायु मुख्य कारण नहीं है मुख्य कारण तो आत्मा सही हो गया उसमें तो तो तो तो था कि भाई उसने इच्छा सुनना की थी रोने की हाँ जी कैसे ले? नहीं वो एक एक होता है कि वहाँ पर आत्मा है तभी तो और हो रहा है रोने रोने का रोना जो कर्म हो रहा है यानी रोना जो हो रहा है वो केवल प्राणवायु के कारण से थोड़ा हो रहा है रोना जी, जी। आ, डुलना तो आत्मा के कारण है प्राण प्राणवायु भी कारण बन रहा है इसमें कोई आपत्ति नहीं है प्राणवायु भी कारण है वहाँ पर प्राणवायु तो सहयोगी कारण है साधारण कारण है मुख्य कारण कौन है आत्मा है वहाँ पर बिल्कुल इच्छा भी तो अनेक प्रकार की होती है ना एक स्वाभाविक इच्छा से वो हिलना डुलना हो रहा है क्योंकि बाहर निकला है तो उसको बाहर का जो परिवेश है पहले अंदर जिस परिवेश में था उससे सर्वथा भिन्न परिवेश है तो उसके एकदम अनुकूल नहीं पड़ता इसलिए वो चेष्टा करता है वो बता नहीं सकता समझा नहीं सकता लेकिन उसका बाहर का परिवेश उसके अनुकूल नहीं होता इसलिए वो चटपटाता है हिलता डुलता है रोने लगता है वो व्यक्ति ठीक है ना वो तो आत्मा की इच्छा है वहां पर आत्मा की आ, वो ज्ञानात्मक इच्छा नहीं है अज्ञान मूलक इच्छा है यानी समझ नहीं सकता है ऐसी इच्छा से ही वो हिलना डुलना कर रहा है वो केवल प्राणवायु कारण नहीं है प्राणवायु भी एक साधारण कारण है ठीक है सूत्रार्थ और क्या लिखा है ये लिखा है जो मैं बता रहा हूँ वहाँ पर आत्मक और का तो मैंने यही देखा उदयवीर जी का वहाँ तो आत्मसं मानते है ऊपर उदयवीर जी तो ये बनेगा नहीं इस इस के क्या ये वाला वाला तो बनेगा नहीं नहीं नवजातों वाला शिशु का तो उदाहरण तो ये वाला प्रसंग नहीं है इसमें नहीं लगेगा ये से नौ, नौ दोनों नहीं।, नहीं वो तो है पर ये सूत्र के अनुसार ये नहीं है सूत्र नहीं। के अनुसार तो वो है जो बालक में जो जैसे हस्तकर्म तुल्यम कहा है ना हाथ कर्म हाथ उसका ऐसा उदाहरण दो जहाँ पर वहाँ आत्मा का संयोग होता हुआ भी वो कारण न बने मतलब ठीक है हाँ तो जिस तरह से उसका आत्मा के संयोग कारण बता रहे हैं वो तो कारण है पर वो उदाहरण इस सूत्र के अनुरूप नहीं है और इनका जो एदवा कहकर इन्होंने जो दिया है ये भी इस सूत्र के अनुसार नहीं लागू होगा नहीं नहीं आत्मा तो नहीं बता रहे प्राणवायु तो है ही वहाँ पर प्राणवायु भी कोई कारण नहीं है पर भले प्राणवायु रहे उससे अपने को कह दिया नहीं इनके हिसाब से प्राणवायु सीधा सीधा कारण नहीं बनेगा ये मैं कहना चाह रहा हूँ यहाँ तो वो जैसे खिलौना है खिलौना हिल रहा है तो बच्चा भी हिल रहा है बस इतना है जैसे हस्तकर्मना न तुल्यम व्याख्यातम जो बात है ना जैसे हाथ में कर्म हो रहा है आत्मसंयोग होते हुए भी आत्मसंयोग हाथ के कर्म में कारण नहीं बनता है ठीक उसी प्रकार से खिलौने के साथ में बालक जुड़ा हुआ है लेकिन वो बालक का कोई विशेष प्रयत्न के बिना ही उस बालक में कर्म हो रहा है मुनी जी और हम ठीक इसी प्रकार से आत्मा के बिना प्रयत्न के ही प्राणवायु के कारण प्राणवायु के संयोग से उसमें बालक में तो तो नहीं उनके हिसाब से भले वो ठीक कहें, कहेंगे लेकिन वो बात नहीं बन रहे है ना वो उदाहरण उचित नहीं बन रहे ना उस रूप में वहाँ तो आत्मसंयोग है आत्मसंयोग के बिना वहाँ पर इलना डुलना हो ही नहीं सकता इसलिए केवल बिना आत्मा के ही प्राणवायु के कारण से वो इलना डुलना होता है ये स्वीकार नहीं किया जा सकता ये बात है तो सूत्रार्थ लिखिएगा हस्तकर्म के समान हस्तकर्म के समान खिलौना आदि पदार्थ के साथ संयुक्त बालक के कर्म में यह बालक के कर्म में नहीं कहना है आ, ऐसा लिखिएगा खिलौना आदि के साथ जुड़ा हुआ बालक में होने वाला कर्म नहीं जो पहले इस तरह लिखिएगा खिलौना आदि पदार्थों के साथ संयुक्त बालक में होने वाला कर्म ऐसा लिखिएगा ठीक है ना हाँ दोबारा लिखिएगा ना मैं जो बोल रहा हूं खिलौना आदि पदार्थों के साथ खिलौना आदि पदार्थों के साथ संयुक्त बालक में होने वाला कर्म हस्तकर्म के तुल्य समझना चाहिए अब यह अर्थ उचित है खिलौना आदि पदार्थों के साथ संयुक्त बालक में होने वाला कर्म अस्तकर्म के तुल्य समझना चाहिए स्पष्ट हो गया यही अर्थ इसका उचित रहेगा इतना ही रखते हैं। ओंकार ओ प्रणाम